सीता के इस वचन को सुनकर प्रतापी दशमुख रावण ने अपने हाथ पर हाथ मारकर शरीर को बहुत बड़ा बना लिया वह बात चीत करने की कला जानता था उसने मिथलेश कुमारी श्री सीता से फिर इस प्रकार कहना आरंभ किया मेरी समझ में तुम पागल हो गई हो इसीलिए तुमने मेरे बल और पराक्रम की बातें अनुसुनी कर दी हैं अरे मैं आकाश में खड़ा हो इन दोनों भुजाओं से ही सारी पृथ्वी को उठा ले जा सकता हूं समुद्र को पी सकता हूं और युद्ध में स्थित हो मौत को भी मार सकता हूं काम तथा रूप से उन्मत रहने वाली नारी यद चाहूं तो अपने तीखे बाणों से सूर्य को व्यथित कर दूं और इस भूतल को विदीर्ण कर डालूं मैं इच्छा अनुसार रूप धारण करने में समर्थ हूं तुम मेरी ओर देखो ऐसा कहते-कहते क्रोध से भरे हुए रावण की आंखें जिनके प्रांत भाग काले थे जलती आग के समान लाल हो गईं कुबेर के छोटे भाई रावण ने तत्काल अपने सौम्य रूप को त्याग कर तीखा एवं काल के समान विकराल अपना स्वाभाविक रूप धारण कर लिया उसी समय श्रीमान रावण की सभी नेत्र लाल हो गए और वह पक्के सोने के आभूषणों से अलंकृत था और महान क्रोध से आविष्ट हो नील मेघ के समान काला दिखाई देने लगा वह विशालकाय निशाचर पर ब्रजक के उस छद्म वेश को त्यागर दशमुखों और 20 भुजाओं से संयुक्त हो गया उस समय राक्षस राज रावण ने अपने सहज रूप को ग्रहण कर लिया और लाल रंग के वस्त्र पहनकर वह स्त्री रतन सीता की ओर देखता हुआ खड़ा हो गया काले केश वाली मैथली वस्त्राभूषण से विभूषित हो सूर्य की प्रासी जान पड़ती थी रावण ने उनसे कहा बरा रोही यदि तुम तीनों लोकों में विख्यात पुरुष को अपना पति बनाना चाहती हो तो मेरा आश्रय लो मैं ही तुम्हारे योग्य पति हूं भद्र मुझे सुदीर्घ काल के लिए स्वीकार करो मैं तुम्हारे लिए इस परणीय एवं प्रशंसनीय पति हो जाऊंगा तव्हा कभी तुम्हारे मन के प्रतिकूल कोई बर्ताव नहीं करूंगा मनुष्य राम के विषय में जो तुम्हारा अनुराग है उसे त्याग दो और मुझसे स्नेह करो अपने पति को पंडित बुद्धिमती मानने वाली मूढ़ नारी जो राज्य से भ्रष्ट है जिसका मनोरथ सफल नहीं हुआ तथा जिसकी आयु सीमित है उस राम में किन गुणों के कारण तुम अनुरक्त हो जो एक स्त्री के कहने से सुहृदों सहित सारे राज्य का त्याग करके इस हिंसक जंतुओं से सेवित वन में निवास करता है उसकी बुद्धि कैसी खोटी है वह सर्वथा मूढ़ है जो प्रिय वचन सुनने के योग्य और सबसे प्रिय वचन बोलने वाली थी उन मिथलेश कुमारी श्री सीता से ऐसा प्रिय वचन कहकर काम से मोहित हुए उस अत्यंत दुष्ट आत्मा ने निकट जाकर माता के समान आदरणीय श्री सीता को पकड़ लिया मानो बुद्ध ने आकाश में अपनी माता रोहिणी को पकड़ने का दुस्साहस किया हो उसने बाएं हाथ से कमल नयनी श्री सीता के केशों सहित मस्तक को पकड़ा तथा दाहिना हाथ उनकी दोनों जांघों के बीच में लगाकर उसके द्वारा उन्हें उठा लिया उस समय तीखी दाड़ों और विशाल भुजाओं से युक्त पर्वत शिखर के समान प्रतीत होने वाले उस काल के समान विकराल राक्षस को देखकर वन की समस्त देवता भयभीत होकर भाग गई इतने में ही गधों से जुता हुआ और गधों के समान ही शब्द करने वाला रावण का वह विशाल सुवर्णमय माया निर्मित दिग्य रथ वहां दिखाई दिया रथ के प्रकट होते ही जोर-जोर से गर्जना करने वाले रावण ने कठोर वचनों द्वारा विदेह नंदिनी श्री सीता को डांटा और पुरोक्त रूप से गोद में उठाकर तत्काल रथ पर बिठा दिया रावण के द्वारा पकड़ी जाने पर अससनी सीता दुख से व्याकुल हो गईं और वन में दूर हो गए हुए श्री रामचंद्र जी को हे राम हे राम कहकर जोर-जोर से पुकारने लगी देवी सीता के मन में रावण की कामना नहीं थी वे उसकी ओर से सर्वथा विरक्त थी और उसकी कैद से अपने को छुड़ाने के लिए चोट खाई हुई नागिन की तरह उस रथ पर झटपटा रही थी उसी अवस्था में काम पीड़ित राक्षस ने लेकर आकाश में उड़ चला राक्षसराज जब श्री सीता को हरकर आकाश मार्ग से ले जाने लगा उस समय उनका चित्त भ्रमित हो वे पगली सी हो गई और दुख से आतुरसी होकर जोड जोड से बिलाब करने लगी हा महा बाहु लक्षमण तुम गुरु जनों की मन को प्रिसंद करने वाले हो इस समय इच्छान सा रूप धारन करने वाला राक्षस मुझे हर कर लिया जाता है किम्तु तुम्हें इसका पता नहीं है हार अग्ननंदन आपने धर्म के लिए प्राणों का मोह शरीर का सुख तथा राज वैभव सब कुछ छोड़ दिया है यह राक्षस मुझे अधर्म पूर्वक हर कर लिए जा रहा है परंतु आप नहीं देखते हैं शत्रुओं को संताप देने वाले आर्य पुत्र आप तो कुमार्ग पर चलने वाले उद्दंड पुरुषों को दंड देकर उन्हें राह पर लाने वाले हैं फिर ऐसे पापी रावण को क्यों नहीं दंड देते हैं उद्धंड पुरुष के उद्दंडता पूर्ण कर्म का फल तत्काल मिलता नहीं दिखाई देता है क्योंकि इसमें काल भी सहकारी कारण होता है जैसे कि खेती के पकने के लिए तदनुकूल समय की अपेक्षा होती है रावण तेरे सिर पर काल नाच रहा है उसी ने तेरी विचार शक्ति को नष्ट कर दी है इसीलिए तूने ऐसा पाप कर्म किया है तुझे श्री राम से वह भयंकर संकट प्राप्त हो जो तेरे प्राणों का अंत कर डाले हाय इस समय केकई के अपने बंधु बांधवों सहित सफल मनोरथ हो गई क्योंकि धर्म की अग्लासा रखने वाले यशस्वी श्री राम की धर्मपत्नी होकर भी मैं एक राक्षस द्वारा हारी जा रही हूं मैं जनस्थान में खिले हुए कनेर वृक्षों से प्रार्थना करती हूं तुम लोग शीघ्र ही श्री राम से कहना कि श्री सीता को रावण हर ले जा रहा है हंसों और सारसों के कलरवों से मुखरित हुई गोदावरी नदी को मैं प्रणाम करती हूं मां तुम श्री राम से शीघ्र ही कह देना सीता को रावण हर ले जा रहा है इस बन के विभिन ब्रक्षों पर निवास करने वाले जो जो देवता हैं उन सब को में नमस्कार करती हूं आप सब लोग सीगर ही मेरी स्वामी को सूचना दे दें कि आपकी इस्तरी को राक्षस हर ले गया है। यहां पशु पक्षी आदि जो कोई भी नाना प्रकार के प्राणी रहते हो उन सब की मैं शरण लेती हूं वे मेरे स्वामी श्री रामचंद्र जी से कह दें कि आपको प्राणों से भी बढ़कर प्रिय थी वह सीता हरी गई आपको प्राणों से प्रिय थी उनको राक्षस उठा ले गया आपकी सीता को असहाय अवस्था में रावण हर ले गया महाबाहु श्री राम बड़े बलवान हैं वे मुझे परलोक में भी गई हुई जान लेते तो यमराज के द्वारा अपहृत होने पर भी मुझको पराक्रम पूर्वक वहां से लौटा लाएंगे उस समय अत्यंत दुखी होकर करुणाजनक बातें कहकर विलाप करती हुई विशाल लोचना श्री सीता ने एक वृक्ष पर बैठे हुए ग्रद्धराज जटायु को देखा रावण के वश में पड़ जाने के कारण सुंदरी सीता अत्यंत भयभीत हो रही थी जटायु को देखकर वे दुख भरी वाणी में करुण क्रंदन करने लगी आर्य जटायो देखिए यह पापाचारी राक्षसराज अनाथ की भांति मुझे निर्दर्ता पूर्वक हर लिए जा रहा है परंतु आप इस क्रूर निशाचर को रोक नहीं सकते क्योंकि यह बलवान है अनेक युद्धों में विजय पाने के कारण इसका दुस्साहस बढ़ा हुआ है इसके हाथों में हथियार है और इसके मन में दुष्टता भी भरी हुई है आर्य जटायो जिस प्रकार मेरा अपहरण हुआ है यह सब समाचार आप श्री राम और लक्ष्मण से ज्यों का ज्यों पूर्ण रूप से बता दीजिएगा